आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, FM. रेडियो मधुबन रेडियो सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए हैं रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट फोर एफ एम मेरा गाँव मेरा इस कार्यक्रम में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान खास पटना से पधारे हुए हैं रणबीर सिंह जी हमारे साथ हैं और काफ़ी समय से एग्रीकल्चर में उनका अनुभव है और लोगों के साथ जुड़ना किसानों के साथ जुड़ना उनके साथ बातचीत करना उनकी समस्याओं को सुनना और फिर उनको समाधान बताना ये सारी बातें वो करते रहते हैं तो आप सभी की तरफ से रणबीर सिंह का बहुत बहुत स्वागत जी धन्यवाद सर मैं जानना चाहूँगा कि हमारे जो वर्तमान समय में खेती की जो समस्याएँ हैं उससे किसान किस तरह से निजात पा सकते हैं और आपका अनुभव क्या है किस तरह से वो अपने लाइफ को बना सकते हैं जी किसानों की समस्याएं जब से जन्म लेता है और जब अंत होता है तब तक ही समस्याएं ही समस्याएँ हैं क्योंकि किसान एक खुले वातावरण में खेती करता है उसके अनेकों एक दुश्मन हैं कीड़े बीमारी और अन्य जो है आपदाएँ लेकिन उससे निजात पाने के लिए किसान भाई जो है जो मानवीय मूल्य हैं या आध्यात्मिक मूल्य हैं उसमें निश्चित रूप से सुधार लाएं मानवीय मूल्य में मन के संकल्प दृढ़ संकल्प अगर मन के अंदर आएगा तो हम अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं और जो आपदाएं हैं जो घटनाएं हैं जो समस्याएं हैं उसका निदान पा सकते हैं मन मंदिर उसमें मूल्यों की वृद्धि करना है तो हमको निश्चित रूप से ऐसा कार्य करना है जो कि हमारे कम खर्च में अधिक लाभ लें मेरा सबसे पहला बिंदु यही है कि कम से कम खर्च लाएं, अधिक से अधिक लाभ पाएं। तभी हम आर्थिक संपन्नता भी पाएंगे लेकिन किसान भाई करते क्या हैं कि अधिक से अधिक खर्च और कम लाभ इस परिवेश में उनकी समस्याएं पारिवारिक आर्थिक बढ़ती ही चली जाती हैं जैसा कि मैं उदाहरण बताना चाहूँगा कि कुछ कीड़े हैं बीमारियाँ हैं उनको रोकथाम करना है जिसमें हमारा जो है बहुत क्षति होता है उसको हम बहुत हमारे पास ग्रामीण अंचल में हमारे पास संसाधन है मैं आपको अभी बताऊं बरसात का मौसम आने वाला है अन्न का भंडारण करना है उसमें हमारा जो है दाल है गेहूं है चावल है माताएं भाई लोग उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं लेकिन उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं तो वो बर्बाद कर देते हैं सबसे बड़ा और सिंपल साधारण है आपके पास हल्दी है हल्दी जो हमारी बहुत ही, ही पेटेंट जो है फसल है उसका बुकनी यानी पिसा हुआ बुकनी बाज़ार का हल्दी और घर वाला जो गांठ वाला पिसवा के रखते हैं जिसमें सेंट होता है ऐसा है बहुत खुशबू होता है उससे कीड़े भागते हैं उसका एक क्विंटल अनाज में वो चावल हो गया हो कुछ भी हो 250 ग्राम बुकनी को जो हल्दी का है बुकनी मीन्स उसका डस्ट उसको ढाई ग्राम को एक कपड़े में जो हल्का कपड़ा है उसमें बांध के आप एक क्विंटल जो है अनाज में रख दीजिए आपको सालों भर कीड़ा नहीं लगेगा ये दावा है क्योंकि हमारा खर्च जो है उसमें बिल्कुल ही नहीं है बहुत कम लागत में हम अपने एक क्विंटल अनाज को बचा सकते हैं इसके अलावा कुछ फसलों में बीमारियाँ लगती हैं गाय का गोबर है उसको हम एक किलो गाय के गोबर को दस लीटर पानी में भिगो देंगे और उसको नब्बे लीटर पानी में मिलाकर उसको स्प्रे करेंगे कोई भी फसल पर जो उसमें बीमारी लगती हैं बैक्टीरियल डिजीज लगती हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं तो ये कुछ नुस्खे हैं जिसको हम ग्रामीण परिवेश में ही जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उससे हम कंट्रोल कर सकते हैं बेहतर तरीके से उसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं है हल्दी हमारे लिए जो है बहुत ही एंटीबायोटिक का काम करता है हल्दी को हम प्रतिदिन सब्जी में खाते भी हैं उससे हमारी हड्डी मजबूत होती है नमक को भी यूज करते हैं जिससे हमारा जो है उसमें प्रवेश होता है आध्यात्मिक दृष्टि कौन से भी हम इसको लेते हैं तो कहते हैं कि अध्यात्म में पंडित ब्राह्मण लोग कहते हैं कि वर्त करो पूजा पाठ करो तो केवल जो है हल्दी वाली रोटी खाओ जैसे बृहस्पतिवार को कहते हैं कि पीला भोजन करना है इसके अलावा जो है एक दिन मंगलवार को कहते हैं कि नमक नहीं खाना उसके एंटीफैक्ट्स हैं उसको हम रोक लेंगे तो हम हल्दी का उपयोग करेंगे तो हमारी हड्डी मजबूत होगी इसलिए किसान भाइयों से मेरा यही सुझाव होगा कि अपनी खेती को मानवीय मूल्यों के आधार से आध्यात्मिक मूल्यों के आधार से कम लागत में अधिक लाभ लेने वाली बनाएं तो उनकी समस्याएं उनके समाधान उनके पास हैं लेकिन हम साइंस को विज्ञान को बहुत ज़्यादा एडोप्ट कर ले रहे हैं जो ऐसा कहते हैं कौवा चला हंसकी चाल अपनी भी खो बैठा तो साइंस को हमको तब अडॉप्ट करना है जब उसका ज्ञान लें विज्ञान का मतलब है ज्ञान के द्वारा विज्ञान तो हम जो है उस ज्ञान को धारण करेंगे और उसको अडॉप्ट करना अडॉप्ट नहीं करना क्योंकि आज जो है हम पैदावार की ही तरफ जा रहे हैं लेकिन उसकी क्वालिटी की तरफ नहीं जा रहे हैं आज यौगिक खेती हमारा योग करके साधना से हम पौधे को सेवें दुलहार करें प्यार करें अपनी फसल की इर्द गिर्द प्रतिदिन घूमे जो अच्छा किसान है उसकी यही पहचान है कि प्रतिदिन अपनी फसल के चारों तरफ घूमता रहे उसका पौधा वो फसल अपने मालिक की आगाज करता है उसके पैर चाप से वो खुश होता है उसको जो है एहसास होता है मेरा मालिक आया है मुझे देखने आया है तो एक गाय है अगर आप उसको भोजन खिलाते हैं चारा देते हैं और कुछ भी नहीं देते हैं आप उसके प्यार से है पीठ पर जाए, हाथ जेर देते हैं तो आप देखिएगा कि जिधर को आप जाएंगे उधर कोई मुंह के आपको देखते नहीं लगेगी एक छोटा सा डॉग कुत्ता आप थोड़ा सा उसको प्यार करते हैं तो पूछी हिला के आपके पैरों में पड़ जाता है ये क्या है प्यार है प्रेम है ढाई अक्सर प्रेम का है तो पौधा भी हमारा सजीव है वो प्रेम खोजता है और प्रेम में उसकी गुणवत्ता बढ़ती है इसलिए जो मेरा सुझाव है कि प्रेम अपनी फसल से करें वो आपका सारा समाधान कर देगी इसलिए अधिक से अधिक लाभ मिलेगा बहुत ही अच्छी बात आपने बताया रणबीर सिंह जी मुझे लगता है कि हमारे किसान भाई इन छोटी छोटी बातों को अगर ध्यान में रखेंगे और बहुत ही अच्छी बात मुझे जो लगा वो ये कि उन्होंने बताया कि जैसे कि हम लोग हमेशा एक चिंता रहती है कि फसल को कैसे संजो के रखें उसको कैसे बना के रखे अपने पास तो उन्होंने बहुत ही अच्छा एक नुस्खा बताया आपको मैं रिपीट करना चाहूँगा एक क्विंटल आप अनाज को जो है आ, अच्छी तरह से पूरे साल भर के लिए सेफ़्टी रख सकते हैं उसमें सिर्फ़ 250 ग्राम जो है हल्दी का पाउडर जो है एक कपड़े में बांध के आपको रखना है और वो हल्दी आपका घर का बना हुआ होना चाहिए बाज़ार से लाकर नहीं जिसमें खुशबू होता है वो अगर आप रखते हैं तो आपका जो है पूरे साल भर के लिए अनाज जो है क्विंटल एक क्विंटल जो है ढाई ग्राम पाउडर जो उसमें डाल देंगे तो वो सेफ़ रहेगा दूसरा उन्होंने बताया कि एक बहुत ही सुंदर बात उन्होंने बताई अपने शब्दों में कि आप अपने फसल के साथ प्यार कीजिए पौधों को प्यार कीजिए दुलार कीजिए तो वो जो है खुश होते हैं और उतना ही आपको जो है रिटर्न में उसका फल भी मिलता है बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया रणबीर सिंह जी हम चाहेंगे कि आप समय समय पर हमारे साथ जुड़कर इस तरह की जानकारी हमारे किसान भाइयों को दें और जाते जाते मैं कहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए कि आप इस फील्ड में कैसे जुड़े कैसे आपका आना हुआ आपका पढ़ाई कहाँ का आपने किया और इस फील्ड में इतने समय से आप काम कर रहे एग्रीकल्चर विभाग में पटना बिहार एग्रीकल्चर सर्विस में मैं नब्बे में आया और नब्बे में आने के बाद मैंने जो है देखा कि बिहार जैसे राज्य में वहाँ कुछ ऐसे मानवीय मूल्यों की आवश्यकता है मैं चाहता तो दिल्ली में भी नौकरी कर सकता था लेकिन बिहार के कल्चर को मैंने समझा और समझ के मैंने कहा कि ये समर्पण भाव है मेरा और ये सेवा भाव है इस सेवा को मैं यहाँ के किसान जो सीधे साधे हैं बहुत सालीन हैं हरियाणा पंजाब का किसान आ बहुत अग्रज है बहुत आगे है लेकिन जो है वहाँ के किसान बहुत ही इनोसेंट हैं इसलिए मैंने सेवा दी और अभी 22 साल की सेवा में मैंने फील्ड में क्षेत्र में जो है बहुत बहुत काम किए यहाँ तक भी मुझे जो है गोबर वाला साहब भी कहने लगे इसी पदवी में मुझे जो तो है सो आज आनंद आता खुशी होती है और आध्यात्मिक जो क्रियाएँ हैं वो मेरी समस्तीपुर से हुई मेरा जन्म जो है कहिए तो आठ साल का मैं अभी हूँ दो में मेरा जन्म हुआ है ऐसे मेरा दो उन्नीस में जन्मा कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान का बेटा हूँ किसान के लिए मरूंगा और किसान के लिए जीऊँगा ये मेरा लक्ष्य है बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप 1963 में आपका जन्म हुआ है लेकिन आपने आठ साल का जो बताया मुझे लगता है कि आप आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़कर जिस तरह की बातें आपने की उसमें जो रिसर्च या जो अपने अनुभव आपने शेयर किया उसके लिए आपने जो है आठ साल का जो अध्ययन है उसका है बाकी आप पटना में जो है विशेष कृषि अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं और किसानों के साथ जुड़ना किसानों को जो है जो आध्यात्मिक नुस्खे हैं या जो हमारे जैविक पद्धति है उसको आप जो है फैलाने के लिए विशेष भूमिका निभा रहे हैं तो इस तरह से कई बातें हैं आपके साथ जुड़ने से जो है किसानों को भी काफ़ी फायदा हो रहा है और किसान अपनी समस्याएं आपके सामने रखते हैं आप उनको समाधान देते हैं तो मैं चाहूँगा कि जाते जाते हमारे सभी रेडियो सुनने वाले किसान भाइयों को एक छोटा सा मैसेज ज़रूर कोट करें जी मैं मैसेज यही करूँगा कर्म बहुत बड़ा ताकत है और कर्म से एक चिट्टी अपना रास्ता पहाड़ पे बना देती है तो आप तो एक मानव हैं और मानव को परमात्मा ने बहुत बड़ा दिया है मन के विचार शक्ति संकल्प दृढ़ संकल्प आप दृढ़ संकल्प करिए दस एकड़ जमीन है पाँच एकड़ जमीन है दो ही एकड़ जमीन है नहीं भी है अगर ज़मीन वाले भी नहीं हैं तो छत पर जो है पोलिथीन बिछा आप वहाँ जो है धनिया की खेती कर सकते हैं आपके अंदर इच्छा शक्ति होगी तो आप हाथ नहीं फैलाएंगे हाथ खोल के देंगे देने वाला दाता होता है इसलिए आप अन्नदाता हैं आप आगे बढ़ें आपके पीछे प्रभु परमात्मा है तो वो साथ दे रहे हैं साथ लीजिए और साथ बढ़िए आगे बढ़िए ये मेरी शुभकामना है बहुत बहुत धन्यवाद रणबीर सिंह जी हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अच्छी जानकारी और बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि किसानों को किसी भी तरह का कोई भी सिचुएशन हो प्रॉब्लम नहीं है सिर्फ आपको जो है अपने आ, अस्तित्व को अपने जो जीवन का जो लक्ष्य है किसान होने के नाते वो सबको देता है एक अन्न दाता है आप तो उस समान में रहकर आप अपना कर्म करें इवन जमीन भी नहीं है तो सर ने बहुत ही अच्छी बात बताया कि आप छत पे भी पॉलिथीन डालकर जो है उसके ऊपर आप दिनिया की खेती कर सकते हैं और वो लोगों को दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बातें बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण उनका आप सभी के प्रति है और मैं चाहूँगा कि यही सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और खूब मेहनत करके खूब सफलता पाए और आप सभी आगे बढ़ेंगे तो भारत देश आगे बढ़ेगा तो इन्ही शुभकामनाओं के साथ मुझे और रणबीर सिंह जी को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का स्टेशन, रेडियो सुनते रहो मुस्कुराते रहो जननी जन्म भूमि स्वर्गा गरीय सी धरती माता कल्पांत तक हम बच्चों की विभिन्न खाद्यान्न उत्पन्न कर पालना करते करते शक्तिहीन हो चुकी है अंत समय इस वृद्धावस्था में हमें शिव बाबा से शक्ति लेकर प्रकंपनों द्वारा रिटर्न देकर उण होना है सात्विक अन्न के रूप में धरती माँ हमें दुआएं देकर उपकृत कर, कर देंगी जीवन का आधार है भोजन जैसा अन्न होता वैसा मन मन को ही फॉलो करता तन तन मन सुंदर से देवी धन गाओ मेरे साथियों सात्विक जाओ मेरे साथियों में योग लगाओ मेरे साथियों सात्विक जाओ मेरे साथियों हो मेरे साथियों हो मेरे साथियों हो मेरे साथियों खेती में योग लगाओ मेरे साथियों सात्विक जाओ मेरे साथियों खेती में योग लगाओ मेरे साथियों सात्विक उपजाओ मेरे साथियों हमने धरती में जहरीली दवाएं तथा खाद मिलाकर जहाँ अनंत जीवों की हत्याएं की हैं, उत्पादित पदार्थों को भी विषाक्त कर दिया है जिससे अपने ही परिजनों प्रियजनों को विभिन्न बीमारियाँ देकर गला घोंट दिया है अब तो समझो तथा जैविक यौगिक विधि का प्रयोग करोटना दे मिलाती निखारी की तबारी की अपनों को ही जहर खिलाया निजे हाथों से गला है दबाया कुछ समझो समझाओ मेरे साथियों उपजाओ मेरे साथियों लगाओ मेरे साथियों साथ साथियों हमारी संस्कृति मानव तो क्या जीव जंतुओं के साथ भी स्नेह संबंध मेल जोल भाईचारे की थी कुत्ते कौवे जैसे प्राणियों का भी विशेष ध्यान रखा जाता था गाय धरती का बहू बेटी का सम्मान यहाँ होता था अब पुणे इन्हें सम्मान देकर यित्र नारियस्तु पूजनते रमनते तत्र देवता को चरितार्थ करना है के संग संगना पाने का काक संग संग का थे बहू खेती पर ध्यान कभी था बहू बेटी समान कभी था कुछ समझो शर्माओ मेरे साथियों में जाओ मेरे साथियो। खेती में लगाओ मेरे साथियों, साथियों, योग लगाओ जाओ मेरे साथियों किसी समय घर संसार केवल मनुष्य मात्र का नहीं था भिन्न-भिन्न कीट पतंग जंतु जीव इसे भरपूरता प्रदान करते थे मधुर संगीत सुनाते थे चिड़िया तिनके लालाकर, घर में घर बनाती चहकती थी किंतु आज अपने ही अपनों को बेघर कर रहे हैं साथियों कुछ तो समझो चीट का कार झ झार कभी था चिड़िया लाती के घर अपनों से अब झूट रहा दर। अंतर देखो और दिखलाओ साथियों पुरुषोत्तम बन जाओ मेरे साथियों में योग लगाओ मेरे साथियो। सात्विक मेरे साथियों साथियों सात्विक अब योगिक विधि से जहां सात्विक अन्न मिलेगा धरती को उपजाऊ शक्ति भी प्राप्त होगी हम शुद्ध सात्विक भोजन से पावन बनकर विषय वैतरणी नदी से पार होंगे धरती भी फिर वही हरे भरे रूप में हर्षित होगी अतः सच्चा गीता ज्ञान तथा गंगा स्नान कर वाह वाह के गीत धरती में ता कट भरनी हो सात्विक खेती अब करनी हो खी की तरणी हो श्यामला तब धरणी हो इंदर शर्मा संग गाओ मेरे साथियों साथियो सत्विकयन उपजाओ मेरे साथियों देती में योग लगाओ मेरे साथियों सात्विकन जाओ मेरे साथियों मेरे साथियों मेरे साथियों मेरे साथियों खेती में योग लगाओ मेरे साथियों सात्विकन जाओ मेरे साथियों खेती में योग लगाओ मेरे साथियों उपजाओ मेरे चाचियों